अनोशो टॉक निर्वाण उपनिषद नंबर थ्री गगन सिद्धांता अमृतकल्लोल नदी अक्षय निरंजनम निसंशय ऋषि निर्वाणो देवता निष्कुल प्रवृत्ति ही निशकेवल ज्ञानम ऊर्ध्वाम उनका सिद्धांत आकाश के समान निर्लेप होता है अमृत की तरंगों से युक्त आत्मा रूप उनकी नदी होती है अक्षय और निर्लेप उनका स्वरूप होता है जो संशय शून्य है वह ऋषि है निर्वाण ही उनका इष्ट है वे सर्व उपाधियों से मुक्त हैं वहाँ मात्र ज्ञान ही शेष है ऊर्धम ही जिनका पथ है परमहस के स्वरूप का इंगित और इशारा करते हैं ऋषि कहता है उनका सिद्धांत आकाश की भांति निर्लिप है इस अस्तित्व में आकाश के अतिरिक्त और कुछ भी निर्लिप नहीं यहां सभी चीजें लिप्त हो जाती हैं सिर्फ आकाश ही अलिप्त बना रहता है इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है तो फिर परमहंस सिद्ध की जो चेतना की अवस्था है वो कैसी निर्लिप्त होती है वो ख्याल न आ सके आकाश में सभी चीजें हैं बनती हैं होती हैं रहती हैं मिट जाती हैं आकाश को उनका पता भी नहीं चलता आकाश में सारे रंग प्रकट होते हैं लेकिन आकाश बिना रंग के अनरंगा रह जाता है अंधेरा आता है सुबह होती है प्रकाश आता है लेकिन आकाश न अंधेरे से बनता और न प्रकाश आकाश आ इस पर स्थित रह जाता जो भी घटित होता है उससे उसकी कोई रेखा आकाश पर नहीं छूटती इसलिए आकाश के अतिरिक्त और निर्लिपता का कोई उदाहरण नहीं आकाश का अर्थ है स्पेस खाली जगह आप बैठे हैं आपके चारों तरफ आकाश है आपके भीतर भी आकाश एक बीज फूट रहा है आकाश में जन्म ले लेगा वृक्ष बनेगा आकाश में कल मुरझाएगा वृद्ध होगा जीवन जर्जर होगा आकाश में गिरेगा खो जाएगा आकाश में लेकिन आकाश पर कोई रूप फेंका न छूट जाएगी आकाश को पता भी नहीं चलेगा पानी पर हम हाथ से रेखा खींचे तो बनती है बनते ही मिट जाती है पत्थर पर रेखा खींचे तो बनी रह जाती है आकाश में रेखा खींचे तो खींचती ही नहीं आकाश पर कुछ भी अंकित नहीं होता है। इसलिए ऋषि कह रहा है वे जो परमहंस हैं उनका सिद्धांत आकाश की भांति निर्ल है सिद्धांत अगर सिद्धांत आकाश की भांति निर्ल है तो सिद्धांत मत नहीं हो सकता ओपिनियन नहीं हो सकता क्योंकि जहां मत है वहां तो रेखा खींच जाती है जैसे आकाश में बादल घिर जाएं ऐसा ही जब चेतना पर विचार गिर जाते हैं और चेतना उन विचारों को पकड़ लेती है तो मत का ओपिनियन का जन्म होता है आकाश से बादल हट जाएं, खाली कोरा आकाश छूट जाए जिसमें कुछ भी नहीं है रिक्त सोने ऐसी ही जब भीतर चेतना छूट जाती है जिसमें कोई विचार के बादल नहीं होते कोई बदलियां नहीं तैरती जिसमें कोई मत नहीं होता तब जो शून्य चेतना है वहां जो होता है उसे ऋषि ने कहा है वही परमहंस का सिद्धांत है सिद्धांत का हम जैसा उपयोग करते हैं वैसा उपयोग ये नहीं है सिद्धांत से हमारा अर्थ होता है प्रिंसिपल मत विचार एक आदमी कहता है मेरा सिद्धांत जैन है एक आदमी कहता है, तो mm. mm. है मेरा सिद्धांत बौद्ध है एक आदमी कहता है मेरा सिद्धांत हिंदू है लेकिन सिद्धांत हिंदू बौद्ध और जैन नहीं हो सकता तब तो आकाश बढ़ गया तब तो आकाश लिप्त हो गया तब तो आकाश के विशेषण हो गए सिद्धांत का तो अर्थ यह होता है कि अंत में जो सिद्ध होता है अंततः जो सिद्ध होता है जीवन जब अपने परम शिखर पर पहुंचता है वहां जाके जो सिद्ध होता है वहां जिसका दर्शन होता है उस सिद्धांत को आकाश की तरह निर्लिप्त इसलिए ऋषि किसी धर्म का नहीं होता सभी धर्म ऋषियों से पैदा होते हैं लेकिन ऋषि किसी धर्म का नहीं होता न तो जीसस ईसाई है और न मोहम्मद मुसलमान और न कृष्ण हिंदू है और न महावीर जैन है मजे की बात लेकिन यह है कि महावीर से जैन विचार चलता है मोहम्मद से इस्लाम का विचार चलता है लेकिन मोहम्मद मुसलमान नहीं है भी नहीं सकते फिर यह दुर्घटना क्यों घटती है कि ऋषि तो निर्लिप्त होता है आकाश की तरह आग्रह शून्य होता है विचार और मतानता उसमें नहीं होती सिर्फ दर्शन होता है उसके पास उसे दिखाई पड़ता है जो है लेकिन जब ऋषि भी कहने जाता है तो जो दिखाई पड़ता है शब्दों में बंधता है और संगीन हो जाता और जब हम सुनते हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं है सत्य का तो जो हम समझते हैं वो कुछ और ही होता है जो ऋषि जानता है वो कुछ और जब ऋषि उसे कहता है तब कुछ और और जब हम उसे सुनते हैं तब वो कुछ और हो जाता है और फिर हजारों साल की यात्रा करके वो सत्य से इतने दूर हो जाता है जितना कि असत्य ही होता है दूर और कुछ भी महावीर से जैन सिद्धांत उतने ही दूर हो जाता है जितना सत्य से असत्य दूर हो जाए और मोहम्मद से इस्लाम उतने ही दूर हो जाते और जीसस से ईसाइत उतनी ही दूर हो जाती हो ही जाएगी जो प्रक्रिया है ऋषि तो देखता है खुदया हो होता है सत्य के साथ एक कोई बीच में पर्दा और दीवाल नहीं रह जाती लेकिन जब कहता है तो शब्दों के पर्दे और दीवालें उठनी शुरू हो जाती इसलिए बहुत सीरी सी चुप रह गए और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा लेकिन उससे कुछ हल नहीं होता क्योंकि नहीं कहने से भी तो कहा नहीं जाता है कहने से भी कहा नहीं जाता है नहीं कहने से भी नहीं कहा जाता है कहने से भूल का डर है नहीं कहने से भूल का कोई डर नहीं है लेकिन कहने में एक आशा भी है कि शायद कोई सुनने वाला भूल ना करे ना कहने में वो आशा भी नहीं हजार लोगों से कहा जाए सत्य हो सकता है एक समझ ले। वो एक की आशा में ही कहा गया है सत्य नौ सौ निन्यानबे ना समझ पाए गलत समझ जाए लेकिन न कहा जाए तब तो हजार ही नहीं समझ पाते हैं वो एक भी वंचित रह जाता है। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध को लगा कि जो जाना है उसे कहूंगा कैसे इसलिए बुद्ध चुप रह गए सात दिन तक वो चुप थे बहुत मीठी कथा है कि देवताओं ने बुद्ध के चरणों में सिर रखे और बुद्ध से कहा कि जो तुमने जाना है वो कहो बुद्ध जैसा पुरुष हजारों वर्षों में एक बार पृथ्वी पर आता है हजारों वर्षों में कभी यह अवसर मिलता है कि अंधे भी प्रकाश की बात सुन सकें और बहरे भी संगीत से भर जाएं, लंगड़े भी चल सकें उस तरफ मुर्दे भी जीवन की आशा से हरे हो जाएं। तुम बोलो बुद्ध ने कहा जो मैंने जाना है वो बोला नहीं जा सकता और फिर मैं सोचता हूं कि मैं बोलू भी तो जो मुझे समझ पाएंगे वो मेरे बिना बोले भी समझ जाएंगे जो इस योग्य होंगे कि मुझे समझ पाए वे मेरे बिना बोले भी समझ जाएंगे और जो मुझे बोलकर नहीं समझ पा रहे हैं वे वही होंगे जो मेरे बिना बोले भी नहीं समझ पाते इसलिए मेरे चुप रह जाने में हर्ज क्या है देवता बहुत विथित हुए बहुत चिंतित हुए उन्होंने आपस में बहुत मंथन मनन किया फिर बुद्ध से निवेदन किया कि लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल किनारे पर खड़े जस्ट ऑन द बाउंड अगर आप न बोलें तो वे इसी पार रह जाएं, अगर आप बोलें तो वे एक कदम उठा ले और उस पार हो जाए आप ठीक कहते हैं देवताओं ने बुद्ध से कहा कि कुछ जो मुझे सुन के समझ पाएंगे वो मुझे बिना सुने भी समझ लेंगे उनकी योग्यता इतनी कुछ जो मुझे बिना बोले नहीं समझ सकते वो मुझे सुन के भी गलत समझ लेंगे उनकी अयोग्यता इतनी लेकिन देवताओं ने कहा कि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग हैं जो आप नहीं बोलेंगे तो शायद इसी पार रह जाएंगे और आप बोलेंगे तो शायद उस पार हो जाएंगे बिल्कुल किनारे पर है जिसे पानी निन्यानबे डिग्री पर उबलता हो आपके हाथ की गर्मी भी उसे सौ डिग्री कर देगी वो भाप बन सकता है माना कि जो बर्फ है वो आपके हाथ को ही ठंडा करेगा और ये भी माना कि जो सौ डिग्री पर पहुंच ही गया उसको आपके हाथ की गर्मी की भी कोई जरूरत नहीं वो भाव बन ही जाएगा लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ उन पर कृपा करें और बुद्ध को कुछ सुझाने और बुद्ध को राजी होना पड़ा उनके लिए बोलने को जो शायद दोनों के बीच में हो ऋषियों ने सदा उनके लिए ही बोला है जो दोनों के बीच में ऋषियों ने सिद्धांत कहे मत नहीं वाद नहीं इज्म नहीं केवल वही कहा है जो जीवन का परम रहस्य है वो ऋषियों का विचार नहीं वो ऋषियों का अनुभव अनुभव और विचार में थोड़ा फर्क होता है वो समझ विचार होता है उस चीज के संबंध में जिसका हमें कोई पता नहीं अगर आपसे कोई पूछे कि ईश्वर के संबंध में आपका क्या विचार है तो आप जरूर कोई विचार देंगे आप कहेंगे मैं मानता हूं ईश्वर को या आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूं ईश्वर को लेकिन ये दोनों आपके विचार हैं ना तो जो मानता है उसे पता है और ना उसे पता है जो नहीं मानता है वे एक ही गड्ढे में खड़े हैं उन्होंने अपने गड्ढे का नाम अलग अलग रख छोड़ा है वे एक ही से अंधेरे में खड़े लेकिन जो जानता है वो ये नहीं कहेगा कि मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं वो कहेगा मैं जानता हूं एक बहुत बड़े वैज्ञानिक लापलेस ने पांच ग्रंथों में नेपोलियन के समय में विश्व की पूरी व्यवस्था के बाबत एक किताब लिखी वो किताब अनूठी है पूरे ब्रह्मांड के बाबत बड़ी किताब है नेपोलियन ने किताब को उल्टा पलटा देखा वो चकित हुआ पांच खंडों में हजारों प्रश्नों की किताब है विश्व के संबंध में लेकिन ईश्वर का एक जगह भी नाम भी नहीं आया लापलेस को उसने बुलाया राजमहल अपने दरबार में और कहा कि किताब अद्भुत है और तुमने श्रम किया जीवन भर लगाया लेकिन मैं सोचता था कि विश्व के संबंध में जो इतनी गहन किताब है उसमें कहीं तो ईश्वर का उल्लेख होगा पर ईश्वर शब्द का भी उल्लेख नहीं एक बार खंडन के लिए भी नहीं यह भी लापलेस ने नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है लापलेस ने कहा कि ईश्वर की जो हाइपोथेसिस है परिकल्पना है ईश्वर का जो विचार है उसकी मुझे जगत को समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं the hypothesis of God is not required to explain the universe. Napoleon का प्रधानमंत्री पास में बैठा हुआ था वो भी गणितज्ञ और विचारक था उसने कहा कि भला ईश्वर की परिकल्पना हाइपोथीसिस hypothesis पीछे में समझाऊंगा कि क्या अर्थ होता है भला ईश्वर की परिकल्पना तुम्हारे लिए विश्व को समझाने के लिए जरूरी न हो बट द हाइपोथीसिस इज ब्यूटिफुल एंड एक्सप्लेन मैनी थिंग्स खूबसूरत है सुंदर है वो परिकल्पना और बहुत सी चीजों को समझाने के लिए उपयोगी मैं तो ईश्वर में मानता हूं उसने कहा लापलेस ने कहा कि मैं तो ईश्वर में नहीं मानता नेपोलियन ने पूछा कि तुम दोनों में मुझे कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता तुम दोनों ही कहते हो दाइपोथीसिस ऑफ गॉड तुम दोनों ही कहते हो ईश्वर की परिकल्पना तुम दोनों ही कहते हो ईश्वर का विचार एक कहता है मैं नहीं मानता हूं कोई जरूरत नहीं दूसरा कहता है मैं मानता हूं जरूरत है लेकिन तुम दोनों में से कोई भी ये नहीं कहता कि मैं जानता हूं ईश्वर है जरूरत है कुछ चीजें समझाने में आसानी पड़ती है अगर कल हमें कोई दूसरी परिकल्पना मिल जाए जो और अच्छे ढंग से समझा सके तो हम ईश्वर को उठा के बाहर कर दे परिकल्पना का अर्थ होता है सर्वाधिक अब तक उपलब्ध विचारों में उपयोगी कल ज्यादा उपयोगी मिल जाए तो उसे हम हटा देंगे इसलिए विज्ञान अपनी परिकल्पना रोज बदल लेता है कल तक एक काम करती थी परिकल्पना परिकल्पना का अर्थ है सिर्फ हाइपोथेटिकल सिर्फ हमने कल्पना की है कि ये सत्य हमें पता नहीं है लेकिन कल्पना करने से इसको सत्य मान लेने से कुछ उलझी बातों को सुलझाने में आसानी होती है कल अच्छी कल्पना मिल जाएगी तो हम इसे हटा के रिप्लेस कर देंगे उसे इसकी जगह रख देंगे नेपोलियन ने ठीक कहा कि मेरे मित्रों जहां तक मैं समझता हूं तुम में कोई विवाद नहीं है यू बोट एग्री इन वन थिंग दट गाड इज ए हाइपोथिस तुम एक बात में दोनों राजी हो कि ईश्वर एक परिकल्पना है एक कहता है उपयोगी नहीं है एक कहता है उपयोगी है लेकिन विवाद गहरा नहीं है ईश्वर है ऐसा तुम दोनों नहीं कहते ऋषि ये नहीं कहता कि ईश्वर की परिकल्पना उपयोगी है ऋषि ये भी नहीं कहता कि ईश्वर है ऋषि कहता है जो है उसका नाम ईश्वर है ऋषि ऐसा भी नहीं कहता कि ईश्वर है क्योंकि जिसे भी हम कहे है वो नहीं है भी हो सकता हम कहते हैं वृक्ष कम नहीं हो जाएगा हम कहते हैं नदी है कल सूख जाएगी हम कहते हैं जवानी है कल बुढ़ापा हो जाएगा हम कहते हैं सौंदर्य है कल क्रूप हो जाएगा जो भी है वो नहीं होने की संभावनाओं को भीतर लिए इसलिए ऋषि यह भी नहीं कहते कि ईश्वर है वे नहीं कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट वे कहते हैं जो है उसका नाम ईश्वर है दैट विच एग्जिस्ट इज गॉड जो है उसका नाम ईश्वर है ये बड़ी और बात है इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर अर्थात अस्तित्व ईश्वर अर्थात होना जो भी है वो ईश्वर है ईश्वर और सब चीजों की तरह एक चीज नहीं और सब वस्तुओं की तरह एक वस्तु नहीं ईश्वर होने का गुण है इसलिए ऋषि तो कहेंगे ईश्वर है ऐसा कहना गुणलुक्ति है रिपिटेशन है क्योंकि ईश्वर का मतलब होता है इजनेस और है का भी मतलब होता है ईश्वर ऐसे परम सिद्धांत को कहना बड़ा कठिन ईश्वर अस्तित्व परम सत्य उसे जानना तो उतना कठिन नहीं बहुत कठिन है उतना कठिन नहीं जितना उसे कहना कठिन है क्योंकि कहते ही उन शब्दों का सहारा लेना पड़ता है जो पूर्ण को कहने के लिए नहीं बने जो अपूर्ण को कहने के लिए बने पर ऋषियों का जो सिद्धांत है वो मत नहीं विवाद नहीं वाद नहीं सिस नहीं वो उनकी अनुभूति है ये अनुभूति आकाश जैसी निर्णय इसमें विचार का कोई भी आवरण नहीं है खुले मुक्त आकाश जैसा आप जब आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश में नीला दिखाई पड़ता है तो आप सोचते होंगे आकाश का रंग नीला है तो आप गलती करते हैं आकाश का कोई रंग नहीं नीला आपको दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता है आपको नीला आकाश का कोई रंग नहीं है आपको दिखाई पड़ने का कारण हवाएं बीच में हवाओं की पड़ते हैं 200 सौ मील तक सूर्य की किरणें इन दो सौ मील तक हवाओं में प्रवेश करके भ्रांति पैदा करती है नीलिमा की इसलिए जैसे ही इन दो सौ नील के पार उठ जाता है अंतरिक्ष में यात्री आकाश रंगहीन हो जाता है कलरलेस हो जाता है आकाश में कोई रंग नहीं है लेकिन हमारी आंख आकाश में रंग डाल देती है उसे भी नीला कर देती अस्तित्व में भी कोई रंग नहीं है लेकिन हमारे विचार हमारी देखने की दृष्टि उसमें भी रंग डाल देती हम वही देख लेते हैं जो हम देख सकते हैं वो नहीं जो है लेकिन ऋषि तो वही देखते हैं जो है अगर वही देखना है जो है तो अपनी आंखों से छुटकारा चाहिए अगर वही सुनना है जो है तो कानों से छुटकारा चाहिए ये बात बड़ी उल्टी लगेगी कि बिना आंखों के देखेंगे कैसे बिना कानों के सुनेंगे कैसे और मैं कह रहा हूं कि वही देखना है जो है तो आंख बीच में नहीं चाहिए नहीं तो आंख बीच में उपद्रव पैदा करती कभी आप प्रयोग करें तो समझ में आ जाएगा जब पहली दफा ने दूरबीन बनाई, बनाईन बनाई जिनसे दूर की चीजें देखी जा सकतीं और पास की चीजें अनंतगुनी बड़ी हो जाती तो गलेलियों की खबर उड़ गई लोगों ने कहा कि यह आदमी कुछ चकमा दे रहा है ऐसा कहीं हो सकता है चीजें जितनी बड़ी हैं उतनी बड़ी हैं। अगर एक पत्थर तीन इंच का है तो तीन इंच का है वो हजार इंच का कैसे दिखाई पड़ सकता है और अगर दिखाई पड़ सकता है तो कोई धोखा है और खुली आंख से जो तारे हैं वो दिखाई पड़ते हैं अगर दूरबीन से ऐसे भी तारे दिखाई पड़ते हैं जो खुली आंख से दिखाई नहीं पड़ते तो कहीं तो जरूर कोई धोखा है बड़े बड़े पंडित और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैलियो की दूरबीन से देखने को राजी नहीं हुए उन्होंने कहा तुम्हारी दूरबीन हमें धोखा दे सकती है जो राजी हुए वो देख के हट गए उन्होंने कहा इसमें कुछ चालबाजी है। क्योंकि जिस चेहरे को हम कहते थे सुंदर और प्रीतिकर है वो तुम्हारी खुदबीन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे उबड़ खाबड़ जमीन अगर चेहरे को बड़ा कर दिया जाए तो आपके चेहरे के छोटे छोटे छेद बड़े गड्ढे हो जाते सुंदर से सुंदर स्त्री ऐसी मालूम पड़ती है जैसे पहाड़ी स्थान पर यात्रा कर रही बहुत घबराने वाला मालूम है लेकिन अब तो दूरबीन और खुर्दबीन स्वीकृत हो गई अब बड़ी मुश्किल है आंख जो कहती है वो सच है या दूरबीन जो कहती है खुदबीन जो कहती है वो सच है सच में आंख जिस चेहरे को कहती है सुंदर वो सुंदर है या खुर्दबीन तो और गहरा देखती है आंख से ज्यादा देखती है वह आंख के ही देखने की क्षमता को बढ़ाकर देती है। तो वो जो चेहरा दिखाई पड़ता है वो सही है फिर अब एल का आविष्कार हुआ है अगर एल एस ले लें तो जो स्त्री बिल्कुल ही बदशकल मालूम पड़ती है वो भी खूबसूरत मालूम पड़ती है हक्सले ने जब पहली दफा एल लिया एक रासायनिक द्रव, जो आदमी को गहरी गहरी सम्मोहन तंद्रा में ले जाता है तो उसके सामने रखी हुई साधारण कुर्सी उसे इतनी खूबसूरत मालूम नहीं लगी जितनी मजनू को लैला कभी भी मालूम नहीं हुई थी वो बहुत घबराया क्योंकि कुर्सी से ऐसे रंग निकलते मालूम पड़ने लगे और कुर्सी ऐसी प्रीति कर लगने लगी कि तो उसने कहा कि अगर कोई भी महंतम काव्य लिखा जा सकता है अगर कालिदास और शेक्सपियर को फिर से पैदा होना हो तो इस कुर्सी के सामने बैठ लिखना चाहिए ये बड़ी प्रेरक एलएसडी का नशा उतर गया कुर्सी वही की वही हो गई सही क्या था वो जो एलएसडी के प्रभाव में दिखाई पड़ा था वो या जो खाली आंख से दिखाई पड़ा वो नहीं ऋषि कहते हैं चाहे खुद खुर्दबीन से देखो और चाहे आंख से देखो जब तक किसी माध्यम से देखोगे तब तक, तक जो भी दिखाई पड़ेगा वो माध्यम से ही निर्धारित होता है मीडियम लेस अगर उसे देखना है जो है तो फिर बीच में कोई माध्यम नहीं जाए याद आता है मुझे कि मुल्ला सुन अपने जीवन के अंतिम दिनों में सम्राट का प्रधानमंत्री हो गया मैंने दो महीने में विश्राम के लिए वो पास के एक हिल स्टेशन पर एक पहाड़ी जगह पे चला जाता था जहां उसने बंगला बना रखा सम्राट थोड़े दिनों में चकित हुआ क्योंकि नसरुद्दीन कभी कहकर जाता कि मैं 20 दिन में लौटूंगा तो 5 दिन में था कभी कह के जाता कि 5 दिन में लौटूंगा तो 20 दिन लगा देता तो सम्राट ने पूछा कि बात क्या है तुम कहके जाते हो उस समय से वापिस नहीं लौटते तुम्हारे लौटने का ढंग क्या है किस हिसाब से लौटते हो नसरुद्दीन ने कहा कि अगर आप पूछते ही हैं तो किसी को बताना मत तो अपना हिसाब बता दो। सम्राट ने कहा ऐसा कुछ गुप्त है नसरुद्दीन ने कहा कि बहुत गुप्त है मैंने एक नौकरानी रख छोड़ी है उस बंगले पर पहाड़ पर वो तो कोई सत्तर साल बूढ़ी है दांत उसके एक बचे नहीं एक आंख पत्थर की है एक टांग लकड़ी की है शरीर ऐसा है जो कभी का मर जाना चाहिए जब वो औरत मुझे सुंदर मालूम पड़ने लगती तब मैं भाग खड़ा होता पांच दिन लगे सात दिन लगे दस दिन लगे जैसे ही मुझे वो औरत सुंदर मालूम पड़ने लगती मैं समझता हूँ अब यहां से भाग जाना चाहिए हो सकता है हो सकता है नहीं होता है तो नसरुद्दीन ने कहा कि अभी कोई पक्का तय करना पहले से मुश्किल है कभी वो मुझे पांच दिन में सुंदर मालूम पड़ने लगती है तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग करा होगा कभी दस दिन भी लग जाते हैं कभी बीस दिन भी लग जाते हैं लेकिन मापदंड मेरा यही है तब मैं समझता हूं कि अब होश अपने हाथ से गया अब यहां से हट जाना चाहिए एल भीतर से पैदा हो जाता है बाहर से लेने की जरूरत नहीं है भीतर भी पैदा होता है सारा का सारा जिसको हम सेक्सुअल अट्रैक्शन कहते हैं कामुक आकर्षण कहते हैं वो कुछ भी नहीं है आपके ग्लेंड्स में बहने वाले रस हैं केमिकल्स हैं और कुछ भी नहीं है अगर आपके शरीर से थोड़ी सी ग्रंथियां और रसों को पैदा करने वाले सूत्र अलग कर लिए जाए आपको स्त्री सुंदर दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी कोई भी स्त्री सुंदर दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी कोई भी पुरुष सुंदर दिखाई पड़ना बंद हो जाए आपको नहीं दिखाई पड़ता आपके और आपके और जो दिखाई पड़ता है उसके बीच में रस की एक धार आ जाती धारा वो चाहे एल एस डी बाहर से लिया जाए चाहे भीतर से पैदा हो जाए भीतर भी आदमी के भीतर भी हिप्नोटिक ड्रग्स पैदा होते जवानी में उसी तरह की पागलपन पैदा होता है वही मूर्छा पकड़ लेती ऋषि कहते हैं माध्यम से जब भी कुछ देखा जाएगा किसी भी माध्यम से तो माध्यम भी विकार पैदा करेगा तो वो जो निर्ल आकाश जैसा सिद्धांत है उसे तो तभी देखा जा सकता है जब देखने वाले ने अपने देखने के सब साधन छोड़ दिए सब साधन छोड़ दिए ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन ना अपने कान का उपयोग करता है सुनने के लिए ना अपनी आंख का उपयोग करता है देखने के लिए ना अपने हाथ का उपयोग करता है छूने के लिए ध्यान रहे ध्यान की गहराई में वो दिन आ जाता है जब बिना छुए स्पर्श होता है और बिना आंख के दिखाई पड़ता है और बिना कान के स्वर सुनाई पड़ने लगते जो बिना कान के सुनाई पड़ता है उसे ऋषियों ने अनाहत कहा जो बिना आंख के दिखाई पड़ता है उसे ऋषियों ने अगोचर कहा, जो बिना हाथ के जिसका स्पर्श हो जाता है उसे ऋषियों ने अमूर्त कहा लेकिन उस अनुभव के पहले स्वयं भी आकाश जैसा निर्मल और निर्लिप हो जाना जरूरी सारी इंद्रियां हट जाएं बीच से तो भीतर वो जो चेतना का आकाश है मुक्त हो जाता है और बाहर के आकाश से एक हो जाता है उनका सिद्धांत आकाश के समान निर्लत अमृत की तरंगों से युक्त जैसे अमृत की तरंगों से भरी हुई सरिता हो ऐसी उनकी आत्मा है कठिन होगा हमें समझना हम तो यहां से समझना शुरू करें तो आसान होगा कि दुख की तरंगों से भरा हुआ सब कुछ नरक की लपटों से भरा हुआ सब कुछ ऐसी हमारी स्थिति वहां अमृत का तो कहीं कोई पता नहीं चलता सिर्फ जहर ही जहर मिलता है सुख की नहीं होती कु? दुख ही दुख के कांटे सारे जीवन में चावलों तरफ से चुप जाते सुख का कोई फूल खिलता नहीं तो जिस ऋषि की ये बात की जा रही है जिन ऋषियों की ये बात की जा रही है कि अमृत की तरंगों से भरी हुई जैसे कोई सरिता हो ऐसी उनकी चेतना है ये हमारे ख्याल में ना आएगा कुछ भी रास्ता हमें ना सूझेगा कि हम कैसे समझें इसे हम तो जानते हैं मृत्यु को अमृत को तो नहीं जानते हम जानते हैं दुख को आनंद को तो हम नहीं जानते हम जानते हैं विषाद को पीड़ा को आहलाद को अहोभाव को तो हम नहीं जानते हमारा सारा अनुभव नरक का है ठीक इससे विपरीत हो सकता है हमारे नरक में ही सूचना छिपी है इसके विपरीत होने की दुख का हमें अनुभव ही इसीलिए होता है कि हमारी चेतना दुख के लिए निर्मित नहीं अगर हमारी चेतना दुख ही होती तो हमें दुख का अनुभव न होता अनुभव सदा विपरीत का होता है इसे ठीक से ख्याल में देने अनुभव सदा विपरीत का होता है अगर मुझे दुख का अनुभव होता है तो उसका अर्थ ही यही है कि मेरे भीतर कोई है जिसका स्वभाव दुख नहीं नहीं तो अनुभव ना होता अगर मेरे भीतर जो है उसका स्वभाव भी दुख है तो बाहर का दुख आता और मिल जाता और एक हो जाता मैं और धनी हो जाता मैं और संपत्तिशाली हो जाता पीड़ा ना होती परेशानी ना होती चिंता ना होती अंधेरे में थोड़ा अंधेरा और आके मिल जाता तो कौन सी खलल पड़ती जहर में थोड़ा जहर और आ जाता तो क्या जहर की मात्रा बढ़ने से तो कुछ परेशानी होती नहीं परेशानी विपरीत के कारण होती वो जो भीतर हमारे छिपा है वो परम आनंद स्वभावी है जरा सा दुख छिप जाता है कांटे की तरह वो जो हमारे भीतर छिपा है वो अमृत धन है इसलिए मौत कितना ही बुलाओ भूलती नहीं वो चारों तरफ से घेर के खड़ी हो जाती और दिखाई पड़ती अगर सच में ही हमारे भीतर भी मौत होती तो हमें मौत का कोई भय भी ना होता मौत की कोई चिंता भी ना होती अगर हम मौत ही होते तो मौत और हमारे बीच तो एक संगति होती एक तारतम्य होता एक हार्मनी होती लेकिन हमारे भीतर जीवन है और इसलिए मौत से एक संघर्ष एक सतत संघर्ष है और भी मजे की बात है कि आप रोज लोगों को मरते देखते हैं और साधु संत आपको समझाते फिरते हैं कि देखो इतने लोग मर रहे हैं तुम भी मरोगे अपनी मौत को स्मरण करो फिर भी हमारे भीतर ने मालूम क्या है कि कितना ही लोगों को मरते देखो ये ख्याल कभी नहीं आता कि मैं भी मरूंगा सामने कोई मरा पड़ा है तो भी हम कहते हैं बेचारा मर गए लेकिन ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं भी मरूंगा इसे हम बहुत समझाने की भी कोशिश करें अपने को तो भी समझ में नहीं आता कुछ बातें हैं जो समझ में आ ही नहीं सकती मुला नसुद्दीन एक दिन काफी हाउस में बैठ के बात कर रहा था और अपने मित्रों को कह रहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मानी ही नहीं जा सकती जो असंभव है तो मित्रों ने पूछा कि उदाहरण के लिए एकाध तो मुला ने कहा जैसे जैसे कल मैं रास्ते से निकल रहा था अंधेरा था एक दरवाजे के पास दो व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहे थे कि सुना है हमने मुल्ला नसरुद्दीन मर गया मैंने भी सुना लेकिन मुझे भरोसा ना आ सका कैसे भरोसा आ सकता है जान के आप हैरान होंगे कि जो लोग बिना किसी पीड़ा के चुपचाप मर जाते हैं उन्हें मरने के बाद भी कई घंटे लग जाते हैं भरोसा करने में कि वो मर गए इसलिए हमने इंसान किया है कि जैसे ही कोई मर जाता है सारा घर छाती पीट कर रोता है चिल्लाता है अर्थी बांधे जाने लगती है बैंड ढोल बजने लगता है ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती ज्यादा देर नहीं करते जल्दी मरकर पहुंचाते हैं उसे जलाते इसके पीछे कारण है इसके पीछे कारण है ताकि उस चेतना को पता हो जाए कि उसका शरीर से संबंध टूट गया और जिसे उसने अब तक जाना था कि मैं था वो मर चुका है गड़ाने से ये फायदा नहीं होता इसलिए जिन्होंने आत्मा और मृत्यु के संबंध में सर्वाधिक खोज की इस मुल्क के लोगों ने उन्होंने गड़ाने पर जोर नहीं दिया हाँ सिर्फ सन्यासी को गड़ाते हैं क्योंकि उसको तो पहले से पता है उसे जलाने से कुछ नया पता नहीं चलेगा वो जलने के पहले भी जानता है कि जो जलने वाला है वो जलेगा इसलिए सिर्फ सन्यासी को हम गड़ाते हैं या छोटे बच्चों को गड़ाते बाकी को हम जलाते हैं। छोटे बच्चों को भी इसलिए गड़ाते हैं कि वे भी अभी इतने भोले हैं कि शायद अभी जीवन ने उन्हें विकृत नहीं किया होगा सन्यासी को भी इसलिए गड़ाते हैं कि वह फिर इतना भोला हो गया है कि जीवन ने जो विकार दिए थे वो पहुंच दिए गए लेकिन बाकी को हमें जलाना पड़ता है असल में हम इतने जोर से अपने शरीर के साथ बंधे हैं कि जब तक कोई हमारे शरीर को जला के राख ना कर दे तब तक हमें भरोसा ना आएगा कि ये शरीर हमारा था और अब नहीं है समाप्त होगा हिंदू अद्भुत है इस अर्थ में इस पृथ्वी पर उन्होंने कुछ गहनतम बातें खोजी बाप मर जाता है तो उसके बड़े लड़के से उसका सिर तोड़वाते बड़ा कठोर और कूल बिना सिर फोड़े भी जलना हो सकता है सिर फोड़ने की क्या जरूरत है और ये काम नौकर चाकर से भी लिया जा सकता है गांव में बाप के कोई दुश्मन भी होंगे उनको आनंद भी आ सकता था उनसे लिया जा सकता है ये उसके बेटे से ही करवाने का और हिंदुस्तान में बाप रोते थे इसलिए कि अगर बेटा ना हुआ तो अंतिम क्रिया कौन करेगा इसलिए बेटे को पैदा करते थे कि वो अंतिम जो क्रिया है कपाल क्रिया सिर तोड़ने की वो बेटा करेगा क्यों कुछ सूत्र पता थे शरीर तो जलेगा ही इसके साथ एक एक और और तरकीब साधना का क्रम कि वो बेटा ही बाप के सिर को तोड़ देगा जिसने जन्म दिया था इस बेटे को वो उसके मृत्यु में सहयोगी होगा उसके मरने की पूरी घटना करवा देगा ताकि वो जो बाप की छूटती हुई चेतना है वो संबंधों के आग्रह से भी छूट जाए अपना पराया मानने का ख्याल भी छूट जाए कौन मित्र है कौन शत्रु है ये भी छूट जाए कौन बेटा है कौन बेटा नहीं है ये भी छूट जाए संबंध जो पकड़ लेते हैं वो राग भी टूट जाए इस मृत्यु में हमने उसका भी उपयोग किया था और जब बाप ने इतनी कृपा की जन्म दिया तो बेटा आप जन्म तो दे नहीं सकता बाप को ऋण होगा कैसे मृत्यु दे सकता है सर्किल पूरा हो जाता है बड़ा कठोर है लेकिन पीछे कुछ गणित है ये जो हमें स्मरण नहीं आता कि हम मर जाएंगे ये सिर्फ अज्ञान के कारण नहीं ये वस्तुतः इसलिए स्मरण इस नहीं आता कि भीतर हमारे वो है जो नहीं मर सकता है हमारे ऊपर कुछ है जो मरेगा और हमारे भीतर कुछ है जो नहीं मरेगा और जब हम दूसरों को मरते देखते हैं तो उसके ऊपर का ही मरते देखते हैं भीतर का तो हमें कुछ पता नहीं चलता वो हमारे भीतर जो अमृत है वो कैसे मान्य वो नहीं मान पाता लाखों मौत घट जाए तो भी भीतर कोई कहे चला जाता है कि आप मर गए होंगे लेकिन मैं अपवाद मैं नहीं मरूंगा ये अज्ञान के कारण ही नहीं है सिर्फ गहरे में तो कारण यही है कि भीतर कुछ है जो मरना जिसका स्वभाव ही नहीं कितना ही दुख मिल जाए तो भी हम सुख की आशा बांधे चलते हैं उसका भी कारण यही है कि कितना ही दुख मिल जाए जो मेरा स्वभाव नहीं है वो मेरी नियति नहीं बन सकती वो मेरा अल्टीमेट आखिरी रूप नहीं हो सकता आज नहीं कल कल नहीं परसों इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कभी ना कभी मैं उसे तो पा ही लूंगा जो मेरा स्वभाव है इसलिए आनंद की आनंद खोज चलती ऋषि कहता है वे जो परमहंस हैं अमृत की तरंगों से युक्त जैसे कोई सरिता हो ऐसी उनकी चेतना ध्यान रहे लेकिन ऋषि कहता है अमृत की तरंगों से युक्त ये जो जीवन की भीतर धारा है डायनेमिक है स्टेगनेंट नहीं है गत्यात्मक है सरिता की तरह है सरोवर की तरह है नहीं है भरे हुए तालाब की तरह है नहीं है जिसमें पानी भरा है बहती हुई नदी की तरह उफनती दौड़ती भागती जीवन ध्यान रहे सरोवर अपने में बंद और कैद होता है और सरिता सागर की खोज पर होती है सागर की तरफ जो दौड़ है वही तो सरिता का रूप है उस सागर की तरफ जो खिंचाव है कशिश है वही तो सरिता का जीवन है तो ऋषि कहता है अमृत की तरंगों से भरी हुई सरिता जैसी जिसकी चेतना है जो निरंतर दथ्यात्मक है गतिमान अगम की खोज में आनंद की खोज में भागा चला जा और ध्यान रहे यह मत सोचना आपकी जब सरिता सागर में गिरती है तो खोज समाप्त हो जाती है सागर सरिता में गिरती है हमारे लिए मिट जाती है लेकिन सरिता सागर में और गहरे और गहरे और गहरे डूबती ही चली जाती है तट छूट जाते हैं सरिता की सीमा मिट जाती है, लेकिन सागर की गहराइयों का कोई अंत नहीं है खोज चलती ही चली जाती है छोटी लहरें बड़ी लहरें हो जाती हैं अमृत के तूफान आने लगते हैं अमृत का सागर हो जाता है लेकिन खोज चलती ही चली जाती है। ये खोज अनंत है क्योंकि ईश्वर को कभी चुकता नहीं किया जाता ऐसा कोई क्षण नहीं आ सकता कि कोई आदमी कहते कि ना आय पजिस अब मेरी मुट्ठी में है ईश्वर हाँ ऐसा एक क्षण जरूर आता है तब खोजी कहता है कि अरे ईश्वर ही बचा मैं कहा गया मैं कहा हूं अब वो जो खोजने निकला था खो गया है और जिससे खोजने निकला था वो हो गया बड़ी दुर्घटना की बात है कि व्यक्ति का परमात्मा का कभी मिलन नहीं होता क्योंकि जब तक व्यक्ति होता है तब तक परमात्मा प्रकट नहीं होता था और जब परमात्मा प्रकट होता है तो व्यक्ति खोजे से मिलता नहीं उसके साथ एक हो गया इसलिए अनंत खोज की प्रति चेतना की धारा ऋषि ने कही अख्या और निर्लिप उसका स्वरूप है अक्षय और निर्लिप उसका स्वरूप है उस चेतना का उस अंतरात्मा का स्वरूप है अक्षय कितनी ही गति हो क्षय नहीं होता कितनी ही यात्रा हो ऊर्जा समाप्त नहीं होती कितना ही चलो अथक थकता नहीं वो जो भीतर है जरा भी छीन नहीं होता अनंत है स्रोत उसका कितना ही उलीचो चुकता नहीं अच्छे छह नहीं होता उस चेतना का कोई छह नहीं है और जिसका कोई छह नहीं है वो निर्लेप ही हो सकती है क्योंकि छह तो लेप का होता है इसे थोड़ा समझ लें हमारे ऊपर जिन जिन चीजों की परतें हैं उनका छह होता है शरीर की परत है वो छह होगी आज जवान है कल बूढ़ा होगा आज युवा है कल वृद्ध होगा आज शक्तिशाली है कल जर्जर -जर होगा आज चलता है कल नहीं चल सकेगा आज उठता है कल गिरेगा मिट्टी से एक हो जाएगा डस्ट इंटू डस्ट दूध में धूल मिल जाएगी मन भी एक परत है उसका भी क्षय होता है वो भी छीण होता है परतें सदा क्षीण हो जाती हैं क्योंकि वे ऊपर से चढ़ाई गई हैं वे अलग हो जाती हैं जोड़ी गई हैं टूट जाती हैं संयुक्त की गई हैं व्युक्त हो जाती हैं लेकिन भीतर जो है जो पर्त नहीं स्वभाव है स्वरूप है जो मैं हूं जो सदा से हूं मैं जिससे अन्यथा मैं कभी भी नहीं था और जिससे अन्यथा मैं कभी भी नहीं होऊंगा उसका कोई छय नहीं होता बुद्ध से कोई पूछता है कि मैं मरूंगा तो नहीं तो बुद्ध कहते हैं जो तुम्हारे भीतर मरा ही हुआ है वो मरेगा और जो तुम्हारे भीतर कभी जन्मा ही नहीं है उसके मरने का सवाल क्या है एक है हमारे भीतर जो जन्मा है जो जन्मा है वो मरेगा जब एक छोर हो गया तो दूसरा छोर भी अनिवार्य है आप एक ऐसा डंडा नहीं खोज सकते जिसमें एक ही छोर हो और अगर किसी दिन खोज लें, तो समझना कि जो जन्मा है अब नहीं मरेगा नहीं दूसरा छोर होगा ही जब एक छोर है तो दूसरा छोर होगा असल में एक छोर हो ही नहीं सकता दूसरे छोर के साथ ही होता है जो जन्मा है वो मरेगा जो मरा है वो जन्मता रहेगा क्या कुछ ऐसा भी है भीतर जो जन्मा नहीं अगर उसका पता चल जाए तो उसका भी पता चल जाता है जो मरता नहीं निश्चित ही ऐसा भीतर कुछ है लेकिन गहरे उतरना पड़े परतों के पार उतरना पड़े और हम तो परतों के इतने रखवाले जिसका कोई हिसाब नहीं कोई ध्यान करता है जरा उसका कपड़ा सड़क जाता है तो वो जल्दी से पहले कपड़ा संभालता है ध्यान नहीं संभालता कपड़ा संभालने में ध्यान चूक जाता है उसकी फिक्र नहीं है वो सस्ती चीज है वो खोई जा सकती है कपड़ा जल्दी से संभाल लेता है ये बड़ी कीमती चीज है इसको बचाना जरूरी है बहुत दीन है आदमी अपने हाथ से दीन छुद्र को बचाता रहता जो मिटे गांव से बचाता रहता है जिसका कोई भी मूल्य नहीं है उसमें तिजोरियों में ताले लगा के रखता रहता है और जो अमूल्य वो बाहर पड़ा रहता है सड़क पर उसको भी पूछता भी नहीं कभी कभी मैं देखता हूं कि कितनी छोटी चीजें बाधा बन जाती कपड़ा बचाता है आदमी शरीर बचाता है आदमी किसी का धक्का लग जाता है तो वो बच के निकल जाता है ध्यान के बाहर दूर जाके बैठ जाता है धक्का लगता है इस शरीर को कितने दिन बचाइएगा और धक्के से बचाने से क्या सोचते हैं आखिरी धक्का नहीं लगेगा अच्छा है छोटे मोटे धक्के का अभ्यास रखें तो आखिरी लगेगा तो बहुत घबराहट नहीं होगी बिल्कुल बचा बचा के रखा तो बहुत मुश्किल पड़ेगी और धक्का तो लगेगा ही से बचाया नहीं जा सकता छुत्र धूप तेज हो गई तो ध्यान छोड़ देता है आदमी धूप तेज है क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा पसीना बह जाएगा थोड़ी चमड़ी काली पड़ जाएगी तो आज नहीं कल कोयला बनने वाली है वो चमड़ी और आप इतना बचाए धूप से और कल उसे आपके ही सदे संबंधी आग में जला देंगे पर हम परतों को बचाने में लगे हैं जो नहीं बचाई जा सकती और जो सदा बचा हुआ है उसकी हमें खबर ही नहीं मिलती हम इसी में उलझे उलझे नष्ट हो जाते कितने जन्म हम गंवाते हैं इसकी कथा है अक्षय है उसकी ही खोज करो जो अक्षय जो अक्षय को पा लेता है वही धनी है बाकी सब निर्धन निर्धनी क्योंकि उसने उसे पा लिया जिसे अब चोर चुरा नहीं सकते आग जला नहीं सकती शस्त छेद नहीं सकते मारा नहीं जा सकता मिटाया नहीं जा सकता अब अब कोई भय ना और जब भी कोई अक्षय की धारा में उतर जाता है तो पाता है वहां सब निर्लय वहा कोई विकार नहीं सब विकार परतों के और परतें बिना विकार के नहीं हो सकतीं इसे समझने अगर मुझे अपने शरीर पर धूल चिपकानी हो तो पहले मुझे तेल लगाना पड़े नहीं तो धूल का चिपकना मुश्किल हो क्योंकि धूल और शरीर के बीच में कुछ स्निग्ध होना चाहिए कुछ राग होना चाहिए कुछ चिपकने वाला होना चाहिए जो जोड़ दे अगर आपको शरीर के साथ अपने को जोड़े रखना है तो वासना चाहिए कामना चाहिए तृष्णा चाहिए इच्छा चाहिए ये बीच की स्निग्धताएं हैं जिनसे जोड़ बनेगा अगर ये बिल्कुल सूख जाए इसलिए तो बुद्ध महावीर परेशान है छोड़ दो तृष्णा छोड़ दो वासना छोड़ दो इच्छा क्यों क्योंकि ये बीच से छूट जाए तो वो जो धूल की परत है चारों तरफ उससे जोड़ टूट जाए लेकिन हम परतों को संभाले रखते हैं परतों को संभालने के लिए उस सारे इंसान को भी संभालना पड़ता है जिससे परतें हमसे जुड़ी रहती है इसलिए हमें निर्लेप का कोई पता नहीं चलता परतों के साथ तो विकारों का ही पता चलता है क्योंकि विकार ही परतों को जोड़ते हैं अगर विकार सब छूट जाएं तो तरते सब छूट जाएं उनके साथ ही अलग हो जाएं जोड़ने वाला बीच का तत्व ना रह जाए तो जो अलग है वो अलग गिर जाए जो मैं हूं वही बच रहूं इसलिए ऋषि कहता है वो अक्षय है निर्लप है जो संशय से शून्य है वही ऋषि संशय से शून्य है जो वही ऋषि है संशय से शून्य होना ऋषि का सार अंश है लेकिन संशय तब तक नहीं मिटता जब तक इस अक्षय का अनुभव ना हो अनुभव के बिना संशय नहीं मिटता ध्यान रखे श्रद्धा से नहीं मिटता आस्था से नहीं मिटता विश्वास से नहीं मिटता संशय मिटता ही नहीं किसी उपाय से सिवाय अनुभव कितना ही मैं कहूं कि आग में जलाए जाएंगे आप आप नहीं जलेंगे आप कहेंगे क्या कहेंगे भला मान ले मेरी बात फिर भी आग में कूदने को तैयार नहीं होंगे और अगर तैयार होंगे तो कारण मेरी बात नहीं होगी कारण कुछ और होगा सुना है मैंने कि हिटलर से मिलने एक अंग्रेज राजनीतिक गया था युद्ध के पहले देखने की हिटलर ने तैयारी क्या की है तो अडल फिटलर उसे अपने कमरे में ले गया उसके कमरे के बाहर कमरा था उसका सातवीं मंजिल पर कोई दस सिपाही पहरा देते थे अडल फिटलर ने कहा कि तुम ब्रिटिशर्स झंझट में मत पड़ो क्योंकि मेरे पास ऐसे आदमी हैं, जो मेरी आवाज पर जान दे सकते और उसने नंबर एक के सिपाही से कहा कूंजा वो सात मंजिल से कूं गया वो ब्रिटिश राजनीति तो घबरा गया उसने दूसरे सिपाही से कहा जा वो दूसरा सिपाही गया ब्रिटिश तो कब अगर ये सैनिक है तो ब्रिटेन ना टिक सकेगा हिटलर ने तीसरे सैनिक से कहा उस राजनीतिक का रुको ये कर, ये कर क्या रहे हो रुको मैं मान गया मान गया काफी है इतना पर्याप्त और पास जाकर उसने तीसरे सैनिक से पूछा इतनी उतावली क्या है इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्या है तो उस सैनिक ने कहा अगर हम जी रहे होते तो कौन मानता है इस आज्ञा को लेकिन इस आदमी के साथ जीने से सात महीने से कौन के मर जाना बेहतर है कारण दूसरा ही है तो अगर आप मेरी मान के आग में कुए तो मैं नहीं मानूंगा कि मेरी मान है। कारण कुछ और ही होगा क्योंकि श्रद्धा आस्था भरोसा विश्वास सब ऊपरी है जब तक स्वयं ही पता न चले उसका जो अमृत है तब तक आग में कुछ संशय बना ही रहेगा पता नहीं इस आदमी ने जो कहा ठीक है ऋषि जो करते ठीक है या नहीं दूसरे का कहा हुआ सदा ही संशय रहेगा रहेगा ही कोई उपाय नहीं स्वयं का जाना हुआ ही निशंशय में ले जाता ऋषि वही है जो स्वयं जान लेता इसलिए कहा है निशंशय हो जाना संशय रिक्त शून्य हो जाना ऋषि का लक्षण लक्षण यही पहचान अगर कभी किसी ऋषि के पास होने का मौका मिले तो पहली बात एक ही खोजना और वो ये कि उसे कोई संशय तो नहीं वो कभी सवाल तो नहीं पूछता वो कभी प्रश्न तो नहीं उठाता अभी भी तो कहीं जाता नहीं पता लगाने की सत्य क्या है निसंसे है जो उसने जाना है उससे तो उसके संशय गिर गए अब कोई प्रश्न नहीं उठता निष्प्रश्न अब भीतर कोई सवाल नहीं कोई जवाब की खोज भी नहीं निर्वाण ही उसका इष्ट है उसका है उसका चित्त है निर्वाण उसका इष्ट है एक ही लक्ष्य है उसका कि मिट जाए कैसे मिट जाए हम सबका लक्ष्य है कि हम कैसे बच जाएं, किस तरकीब से अगर हम धर्म की तरफ भी जाते हैं तो बचने के लिए अगर हम शास्त्र भी पढ़ते हैं तो इसी आशा में कि शायद कोई रास्ता मिल जाए बचने का अगर हम यह भी श्रद्धा कर लेते हैं कि आत्मा अमर है तो इसीलिए ताकि वो मरना न पड़े ठीक ही कहते होंगे ये लोग अगर ये ठीक नहीं कहते तो मरना पड़ेगा इसलिए जितनी कमजोर कौमें हैं आत्मा की अमरता में जल्दी विश्वास कर ले और आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाली कौन है जमीन पर कमजोर सिद्ध हुई उन उनमें संगति हम ही हमसे ज्यादा भयभीत और डरे हुए लोग जमीन पर खोजने मुश्किल और हमसे ज्यादा आत्मवादी भी खोजने मुश्किल इन दोनों में कोई तालमेल नहीं इन दोनों में कोई भी तालमेल नहीं क्योंकि आत्मवादी का तो अर्थ ही यही होगा कि मृत्यु नहीं रही तो भय किसका लेकिन हमारे मुल्क को हजार साल तक गुलाम रखा जा सकता है हाथ में हाथ कड़िया और हम अपना शास्त्र पढ़ते रह कि आत्मा अमर है आत्मा अमर है ऐसा मानने से कुछ भी नहीं होता जान ने चलना पड़ता है सि जानना दूभर रही कठिन एक अर्थ में असंभव जैसा है जैसे हम हैं उसको देखते हुए हम एक छलांग लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते एक कदम उठाने में डरते हैं जिस सीढ़ियों को पकड़ लिया उसे ऐसा पकड़ते हैं कि फिर उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते जहां खड़े हैं वो जमीन से हटना नहीं चाहते और ऋषि कहता है कि ऋषियों का लक्ष्य इष्ट ही निर्वाण मुझ जाना निर्वाण लक्ष्य यही है कि कब मिट जाऊं क्यों मिटने के लिए ऐसी आतुरता क्यों है क्योंकि ऋषि जानता है कि वही मिट सकता है जो मिटने वाला है वो तो मिटेगा नहीं जो मिट नहीं सकता है। इसलिए मिट के देख लू कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं वो साफ हो जाए वो निर्णय हो जाए मैं मर के देख लूं ताकि निर्णय हो जाए कि क्या था जो मेरा था और क्या था जो मेरा नहीं था मृत्यु ही निर्णायक होगी इसलिए ध्यान मृत्यु का प्रयोग है समाधि मृत्यु का अनुभव है इसलिए हम सन्यासी के कब्र को समाधि कहते हैं उसकी कब्र को हम समाधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस आदमी ने मरने के पहले ही जान लिया था कि क्या मरने वाला है और क्या नहीं मरने वाला है उसे नहीं मरने वाले का पता था इष्ट क्या है साधक का आप आए हो लंबी यात्रा करके यहाँ किस लिए अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा इसीलिए ताकि लौटते वक्त आप ना बचें आए भला हो जाते वक्त जाने वाला ना बचे जाएं जरूर भीतर सब खाली हो जाए वो जिसे लेके आए थे उसे यहीं दफ जाए तो ध्यान पूरा हुआ तो ध्यान में गति हुई अगर आप ही लौट गए वापस, तो ध्यान में कोई प्रवेश ना हुआ इष्ट यही है कि मैं मिट जाऊं ताकि परमात्मा ही श्रेष्ठ रह जाए और मजा यह है कि जब तक मैं बचा हूं तभी तक मैं उससे जुड़ा हूं जो मिटेगा और जिस दिन मैं मिट जाता हूं मैं उससे जुड़ जाता हूं जिसका कोई मिटना नहीं वे सर्व उपाधियों से मुक्त है और जो मिटी गए वहां उपाधियां क्या होंगी क्योंकि सब उपाधियां मैं के आसपास इकट्ठी होती वो मैं का दरबार है अहंकार के आसपास सब बीमारियां इकट्ठी होती हैं अहंकारी चला गया तो दरबारी अपने आप चले जाते हैं उनकी कोई जगह नहीं रह जाती अपदस्त हो जाते उपाधि एक है वो मेरे होने का मुझे जो, जो ख्याल है वही मेरी उपाधि है वही मेरी बीमारी है फिर उस बीमारी में लोभ इकट्ठा होता क्योंकि मुझे बचाना है अपने को तो लोभ करना पड़ता है फिर उस बीमारी में भय आता हिंसा आती है फिर उस बीमारी में काम आता वासना आती तृष्णा आती फिर हजार उपाधियां चारों तरफ खड़ी हो जाती उस मैं को बचाने के लिए सारा सुरक्षा का इंसान लेकिन जब मैं ही मिटने को राजी हो गया तो इस इंसान की कोई जरूरत नहीं रह जाती पूरा इंसान कह जाता वे उपाधियों से मुक्त है वहां ज्ञान मात्र ही शेष रह जाता केवल बस केवल ज्ञान ही से रह जाता ये महावीर को बहुत प्यारा शब्द था केवल ज्ञान। बस मात्र ज्ञान ही से न ज्ञाता बचता है जानने वाला नोअर न वहां वो बचता है जो जाना जाता है नोन वहां तो केवल नोएंग बच जाती जानना ही बच जाता मैं भी मिट जाता हूं तू भी मिट जाता है बीच में जो चेतना की जीवंत धारा है ज्योति वही कहें कि अभी जब भी हम जानते हैं तो वहां तीन होते हैं मैं होता हूं जानने वाला आप होते हैं जो जाना जाता है और दोनों के बीच का संबंध होता है जिसे हम ज्ञान कहते ऋषि जब मिट जाते हैं इष्ट को उपलब्ध हो जाते हैं निर्वाण को पा जाते उपाधियां गिर जाती तो वहां न जानने वाला बस्ता है न जाना जाने वाला बस्ता है न ज्ञाता और न गे बस ज्ञान ही शेष रह वही ज्ञान इस अस्तित्व का परम स्वरूप है ज्ञान मात्र जस्ट नोइंग ध्यान उसी की तरफ एक एक कदम चढ़ने के पाए। ध्यान है सीढ़ी ज्ञान की ध्यान है दोहरा प्रयोग इस तरफ गिराना है मैं को उपाधियों को तैयारी करनी है मिटने की खोजाने की और उस तरफ जैस जैसे मैं खोऊंगा मिटूंगा ज्ञान का अविभाव होगा ज्ञाता तो नहीं बचेगा तब ज्ञान बचता है और गमन ही उनका पथ है और निरंतर ऊपर उठते जाना ही उनका मार्ग है देखा है दिया भागती रहती है जो की ऊपर की तरफ देखिए आग भागती रहती ऊपर की तरफ कैसा ही करो उल्टा सीधा भागती है ऊपर की तरफ पानी भागता है नीचे की तरफ चढ़ाना हो ऊपर तो बहुत इंतजाम करना पड़ता तब ऊपर चढ़ता इंतजाम छोड़ दे फिर नीचे उतर जाता आग को नीचे की तरफ बहाना हो तो बहुत इंतजाम करना पड़े ऊपर स्वभाव से जाते शरीर का स्वभाव नीचे की तरफ है पदार्थ का स्वभाव नीचे की तरफ है चेतना का स्वभाव ऊपर की तरफ ऐसा समझ लें कि आदमी एक दिया है मिट्टी का दिया उसमें मिट्टी भी है उसमें एक ज्योति भी है जलती हुई उसमें तेल भी भरा है वो मिट्टी का दिया जमीन की कशिश से चिपका रहता वो दिया टूट जाए तो तेल नीचे की तरफ बह जाता है लेकिन वो ज्योति सदा ऊपर की तरफ भागती रहती है। ऋषि के बी के साथ साथ तोड़ लिया, जिसने तेल के संबंध छोड़ दिया जिसने केवल ऊपर भागती हुई ज्योति को ही अपना स्वरूप जाना उगमन ही उनका पथ है ऊपर और ऊपर और ऊपर वे चलते चले जाते आज इतना ही अब हम रात के ध्यान में जाएंगे तो दो मिनट सूचनाएं सुन लें समझ लें बैठे अभी उठे ना पहले दो मिनट सूचना फिर उठें रात के ध्यान के पहले दोपहर के ध्यान के संबंध में दो बातें आपसे कर दू आज दोपहर का प्रयोग बहुत ठीक जैसा हो सकता था नहीं हो पाया दो कारणों से मजबूरी है मैं समझता हूं भीतर इतना भाव भर जाता है कि वो प्रकट होना चाहता है इसलिए मौन नहीं हो सका पीछे तो कल दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा पंद्रह मिनट कीर्तन चलेगा और इसलिए मैंने कहा कि कीर्तन में खड़े मत रहें पूरी शक्ति लगा के उलिच टाले नहीं तो जो बच रहेगा वो पीछे मौन ना होने देगा और कीर्तन के बाद मौन का इसलिए प्रयोग रख रहे हैं ताकि पहले आप खाली हो जाए उलीच और फिर शांत हो जाए तो पंद्रह मिनट कल कीर्तन चलेगा उसके बाद पंद्रह मिनट आपको स्वतंत्रता रहेगी और उलझने की जो भी मन में आता हो नाचना कूदना चिल्लाना गाना रोना हंसना वो आप कर लें फिर पीछे तीस मिनट पूर्ण मौन रहेगा उसमें फिर जरा सी भी आवाज नहीं जाएगी जरा सी भी और ध्यान रखें आप उसमें आवाज करें तो आप अपना नुकसान करते हैं दूसरे का भी नुकसान करते हैं। बिल्कुल आवाज नहीं फिर 30 मिनट मुर्दे की तरह पड़ेगा दूसरी बात दोपहर के प्रयोग में कुछ लोग दर्शक की तरह भीतर बैठ गए वो नहीं बैठने चाहिए जिनको करना हो वही जिनको नहीं करना वो दूर पहाड़ी पर बैठ जाएं, वहां न बैठे उससे उन्हें भी नुकसान है और दूसरों को भी नुकसान है। नुकसान गहरे जहां इतने लोगों के भीतर के भाव विकार बीमारियां मानसिक रोग रहे बाहर वहां कोई खाली बैठा रहे तो हालांकि बगल का आदमी देखो पागलपन कर रहा है लेकिन उससे पता नहीं कि वो गड्ढा बन गया वो पागलपन उसमें घुसेगा वहां भीतर नहीं बैठना है किसी को भी वो दूर काफी दूर बैठे साधक से सावधान रहे साधक खतरनाक उससे जरा दूर रहें, या तो साधक हो जाएं तो उसके भीतर आएं, नहीं तो दूर रहें, पहाड़ पर बैठ जाएं, वहां से बैठ कर देखे समझदारी ज्यादा मत दिखाएं, ज्यादा समझदारी तो कभी कभी बड़ी ना समझियो होती करना हो तो ठीक ना करना हो दूर चले जाएं। कल मैं एक भी व्यक्ति को आंख खुले हुए वहां बैठना नहीं चाहूंगा कि कोई बैठे और कोई बैठा दिखाई पड़ेगा तो फिर वॉलेंटियरों से उठा के ले जाएंगे इसलिए वहां नहीं बैठेंगे दोपहर तो के मौन में एक भी दर्शक नहीं चाहिए दर्शक पहाड़ पर बैठ जाए दूर जाते देखे मजे से लेकिन जब दर्शन ही करना हो पूरा मजे से तो खुद ही करके करना चाहिए भीतर से देखें, दूसरे भी कर रहे हैं आप भी करें और भीतर से देखते रहें कि क्या हो रहा है तो बहुत फायदा होगा बाहर से देखने से कोई फायदा नहीं होगा यही लगेगा कि अरे ये पागल लेकिन जिस दिन आपको लगेगा अरे मैं पागल उस दिन कुछ फायदा हो सकता है इसकी दूसरे को मत देखें तीस मिनट के मौन में आंख बिल्कुल बंद रहनी चाहिए पट्टियां सारे लोग ले लें और आंख पर पट्टियां बांध लें क्योंकि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता बीच में आंख खुल जाए खुली जाए तो पट्टी तो रोकेगी कम से कम इसलिए पट्टियां बांध ली दोपहर के लिए रात्रि के ध्यान में जो प्रयोग है वो आपसे कह दू रात्रि का ध्यान है प्राटक का तीस मिनट तक आपको एक टक मेरी तरफ देखना है खड़े होकर आंख का पलक नहीं झपना है तो जिन लोगों ने दिन भर पट्टी बांधी उन्हें जो मजा आएगा उनको नहीं आ सकेगा जो पट्टी नहीं बांधे दिन भर आंख बंद रही हो तो छियालीस मिनट पूरी खुली रहेगी पलक भी नहीं झपेगा शक्ति हो जाएगी वो आप जाने कल से फिक्र करें अभी तीस मिनट पहले तो मेरी तरफ आप देखेंगे। मेरी, मुझे देखते रहे देखते रहें, देखते रहें। कोई फिक्र नहीं आप देखते चले जाए थोड़ी ही देर में थकान मिट जाएगी पानी सूख जाएगा आंख निर्मल और ताजी और तेजस्वी हो जाएगी और आप मुझे देखते रहेंगे अगर आपने ठीक से अपलक मुझे देखा तो कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको यहाँ खो गया मालूम पढूंगा कि नहीं आँख पूरी खुली होगी मैं यहां नहीं आऊंगा जब भी ऐसा मालूम पड़े तो परेशान ना हो घबराए ना वो ठीक क्षण उसका अर्थ हुआ कि आपकी सद जब मैं ना दिखाई पड़ू समझना कि आंख सद गई ठीक जगह पर है वहां से ध्यान में गति हो जाएगी किसी को मैं बहुत बड़ा हो गया मालूम पड़ सकता हूँ किसी को बहुत छोटा हो गया मालूम पड़ सकता हूँ उससे तो बहना लेना किसी को सिर्फ मेरी जगह प्रकाश ही दिखाई पड़ सकता है उससे भी परेशान हो जो भी हो अगर यहां कुछ भी ना बचे खाली स्थान रह जाए तो उस खाली स्थान पर तो आंखें गड़ाए रखना 30 मिनट आंखें आड़ाए रखना है खड़े होकर ये प्रयोग होगा आप कूदते रहेंगे चिल्लाते रहेंगे खू की आवाज करते रहेंगे और बीच बीच में मैं, मैं तो चुप रहूंगा हाथ से आपको इशारा करूंगा जब मैं हाथ नीचे से ऊपर की तरफ ले जाऊं तब तो आप अपने भीतर अनुभव करना कि पूरे प्राणों की शक्ति आपकी कुंडलनी उठ रही ऊपर की तरफ दौड़ रही उर्ध्व यात्रा पर जा रही आप एक ज्योति बन गए लपट और ऊपर की तरफ जा रहे जोर से चीख आएंगे चिल्लाए नाचे और ऊपर की तरफ जो भीतर की शक्ति जग रही है उसको सांध दें पहले मैं ऊपर हाथ ले जाऊंगा बार बार ऊपर हाथ ले जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि आप उस स्थिति में आ गए बहुत से मित्र कि आपके भीतर की ऊर्जा नाच रही है तब मैं हाथ ऊपर से नीचे की तरफ लाऊंगा वो परमात्मा के लिए निमंत्रण है कि इतने लोग इतने प्यास से भर के नाच रहे हैं तो परमात्मा नीचे उतरे और जब परमात्मा की शक्ति नीचे मैं हाथ नीचे की तरफ लाऊंगा तब भी आप जितनी शक्ति लगा के कौन सकन नाथ सकें चिल्ला सकन चिल्लाएं तो आपको शक्ति का स्पर्श आपके रोए रोए में आपके हृदय की धड़कन धड़कन तक पहुंचाएगा तो पहले सारे लोग खड़े हो जाएंगे दूर दूर खड़े होंगे थोड़ा फासला कर लेंगे चारों तरफ मेरे पीछे भी आ जाएं ताकि मैं आपको दिखाई पड़ता रहा पीछे में खड़ा हो जाऊंगा तो आपको दिखाई दे